हमें भक्ति सेवा अनुवृत्ता तत्परता वृत्तिष्णा यहलोक और परलोक के जो भोग का चीज है ये ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं ये अनुखन विचार करके देखने का जो खम था आपका अंदर में तभी वेरा को आएगा जब आप एक एक पल में संसार में देखते रहोगे जब महाराज इसी का घर में बेटा था अभी पैदा हुआ था बेटा मर गया उसका घर में ये हुआ था लड़का ने पिता को पूरा धोखा दे के सब लेके चला गया उसका घर में बीवी ने सामी को लाथी मर के जो सा पुरुषों के साथ निकल गया ये जब आप विचार करके हर वक्त ये तब नहीं देखोगे तो आपको लगेगा शंसा दे वो बहुत अच्छा है इसका शंखा कितना सुंदर हम भी एक संसार करें क्या ब्रह्मचारी करके क्या फायदा है समझा न प्रभुपाद जी ने इसलिए बार बार बोला अगर तैगी पुरुष जो तैगी बनने आए हैं उसको तो तैगी बनने के लिए प्रभुपा को घर পেলে निकाल করুম ত্যাগী মত बनाओ। কোকি তুমারা शुरू हो जाएगा। ভক্তময় ঠাকুর बनने का उसका खमदा आया বার नहीं। उसका जो ত্যাগী है বানো কিন্তু উৎপাটন पहले दो ও सेवन বননেকা ক্ষমতা बाद কিষি आप ঔষধ अंदर में संसार के लिए कोई মে সংসার দিলচিচি नहीं रहे। तो वो धीरे धीरे अपने आप आएगा उसको खींच के लाओ तो उसके उल्टा भी हो सकता है समझा मेरा बात इसलिए तैगी पुरुष तैगी तैगी जीवन को संभालने के लिए तुम्हारा कर्तव्य है पल पल में विश्वई लोगों का अंदर में जो भावना है जैसे जैसे क्या हो रहा है इसको देखते रह किसी भी हालत से इसका शांति नहीं है इसको विचार करके अगर देखोगे तो आपको बैराग्यों आएगा नहीं तो आपका भी इच्छा होगा हम भी संसार करें ऐसा विचार तो बताया गया जो हंसो गुरु गुरुस्वरूप हमें सेवा अनुवृत्ति और तत्परता वित्रिष्ण योलोक और परलोक के वासना निवृत्ति शीत उष्णु दुख्यादि द्वंद्व सहिष्णुता ठंडी होने से बड़ा व्यस्त हो जाओगे दो चार समाधान करने के लिए गर्मी होने से भी बेचैनी ये सारे जो सहन करने के लिए भगवान ने बताया गीता में ये, ये जो ये जो सी तुष्ण सुख हो दुख ये सब भगवान ने बताए ये सब सहन करो इसमें सहन करने से क्या होगा तुम्हारा धीरे धीरे हृदय में विचार आएगा बाद में तपस्या काम मकर्मो अहंकार को एकदम बिल्कुल निरस्त कर दो हटा दो अहंकार को हटा दो गुरु वैष्णव भगवान का सेवा करते करते और हमारा कथा को हर वक्त सुनो मत कर्म भी नित्यम मत कर्म भीर मतकथयाच नित्यम मतदेव संज मदेव मत संयद गुणो कीर्तन नाम हमारा भक्त लोगों का संग करो हमारा सेवा करो हमारा कथा को सुनो तो धीरे धीरे आपका सारे बंधन जो है आपको टूट जाए ऐसा करके बहुत सारे सुंदर उपदेश दिए हैं और आगे इसका जो पुत्र है पुत्र का बताया नवो जोगिंदो नौ तो नव कबीर होवीर अंतरिक्षो पिपलायन ये सब बताया नवो जोगिंद तत्व ज्ञानी हुआ था और दिव्य पुरुष है ये जैसे चतुष्सन है ना चतुष्सन घूमते हैं नवो जोग में घूमते तत्व ज्ञान उपदेश करते इसका कोई बाकी 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने और जो पहला पुत्र है उनको ऊपर पूरा जुमा देखे अर्थात राज्यों राजधानी को सब संभालने के लिए देखे गए वो धन चला गया ऋषभ देव चले गए जोगचर्या जोगों का जो चर्चा है परमंश जोगचर्जा दिखाने के लिए चले वो कैसा करते थे म अपना मुख वे पत्थर है पत्थर डाल देते थे इसमें क्या होगा कोई अगर अत्याचार करे तो मुख में जबान कोई बोलने का इच्छा हो तो बोल नहीं पाएगा मुख में हर वक्त इतना पत्थर लेके भर के रख देते क्योंकि अगर किसी भी हालत पे, से पेशेंसी हमारा खो जाए तो भजन नुकसान हो जाएगा अपना मुख में इतना सारे पत्थर लेके मुख में डाल के रखते थे उसमें क्या होता था कोई भी अत्याचार करे कोई गाली देते थे कुछ कहते थे इसमें सब कोई उत्तर नहीं देते थे একই জায়গা বেটকে পেশাব করতে থে টি করতে থে খানা পিনা সব পর জ্যাক্তি होश नहीं इसमें दे इस क्या होता था আদমি जो इसका भजन হোস करते थे और इसका जो टट्टी চুপচাপ है इसका जो টি है গন্ধ হে এতনা है जो कितना किलोमीटर उसका जो टट्टी पेशाब ये कि साधारण अड़ीमढ़ आदमी का वहां नहीं है लिखा हुआ है वो उनका जो टट्टी पेशाब है इसमें चारों ओर एकदम सौगंध फैलाते हैं इतना सुंदर ऐसा करते करते बताएं इसका जो जरो भरत बोल के जो भरत महाराज जी बोल के जो उनका जो पुत्र है बड़ा भारी सुंदर है धार्मिक है पूरा राजद तो करते करते उनका अंदर में बहरा को फायदा हुआ उन्होंने बोला हम आज संसार में नहीं रहेंगे सब वो संभालने के लिए अपना पुत्र आदि सब कोई को दे दिया और देने का बाद उन्होंने संसार छोड़ के चला गया और जाके गंडी नदी का किनारे नेपाल जिसको आप बोलते हो तो भारत का ही अंदर था सब अभी तो सब टुकड़ा टुकड़ा होते जाए तो वहाँ गंडोकी नदी का किनारे जाके पहाड़ी चट्टी में बैठ गया जंगल है सुंदर যা সারে ছোড় দিয়ে ও যা ভগবানা ভজন শুরু কিয়া উসে ভজন ইতনা সুন্দর নিষ্ঠা কে সাথে করতে থে অরুণোদয় একদম रहते রে হুয়ে গণ্ড কি নদী কাকা কিনারে রে যা স্নান আন্দী করতে থে অরুণোদয় হোয়ে সূর্য নারায়ণ ভগবান জব তব ধ্যান করতে বোত সুন্দর ওস বড়া অনুভব আয়া সুন্দর ভজন কেলেকিন একদিন দিন এক आश्चर्य घटना हुआ ये भी भगवान का माया का परीक्षा है देख लो हर हर महात्मा का जिंदगी में परीक्षा आएगा ये परीक्षा में अगर पास हो जाओ तो आपका भजन में आगे चलोगे अगर आप परीक्षा में पास हो जाओ तो गुरु वैष्णव को प्यार करते हो कि नहीं इसका परीक्षा तो छुटकी लगा ही हो सकता है जो गुरु को प्यार करता है वो वैष्णव को भी प्यार करेगा लिखा है शस्त्र में पोपाजी बार बार लिखा है गुरु को प्यार करता है वैष्णव को कभी भी वो गुरु प्यार गुरु का ऊपर प्रति नहीं है नहीं है नहीं है तीन सत्व बोल के नहीं है स्वाभाविक होगा गुरु का सबंध होने से वो का दत होगा गुरु पद दम भक्त बिंद समितम माने क्या गुरु के साथ जितना भक्त हैं उन लोगों को भी प्यार करें उनका क्या करेक्टर का कोई दोष हुआ उन्होंने क्या लूट लिया उन्होंने क्या उल्टा क्या किया बताओ कुछ तो बता नहीं पाओगे अपना ही सत्यनाश करोगे क्या कर तो इधर क्या हुआ सुखदेव गोस्वामी बताते तो एक दिन ऐसा हुआ एकोदा तू महानद्याताभिषेको नयो मिकावश्यको ब्रह्माक्षरम अभिग्रहण मुहूर्त त्र मुदक्रांतो उपोविवेश भिवे उपो नदी ये नदी में उतार कर अपना क्रियाक्रम कर रहे थे सुंदर भजन कर रहे थे अचानक का आश्चर्य घटना हुआ तत्रो तदा राजन हरिणी पिपाशया जलाशयाभ्यास में कोई वो उपजोग हूं एक हरिणी प्यास लगी उनकी प्यास बुझाने के नदी का किनारे आए और पानी पीने लगे इतने में एक काम हुआ आश्चर्य जंगल से एक शेर का हूं ऐसा आवाज सुना हरिणी तो जानते हो कितना सॉफ्ट हृदय है उनका बस एकदम ऐसा आवाज हुआ तो उन्होंने सोचा ये मेरे को पकड़ लिया दूरे हुआ था इतना डर लगा तो वो रहा नहीं गया वो दूर से छलंग लगाया कहां? सामने तो नदी है और पीछे जाए तो शेर है कहां जाए बचारी वो सामने ही छलंग लगाए बोले जो भी हो पानी में ही जाए पानी में जो लगाया छलंग छलंग लगाने के साथ उसका पेट में बच्चा था बच्चा निकल गया और वो इतना आवाज़ के द्वारा जो छलंग लगाया वो उचित नहीं था और बढ़ डर के मारे छलंग लगाई इसमें हाट फेल भी हो गया और बच्चा भी निकल गया वो बच्चा निकलने का बाद जो पहाड़ी नदी है नदी में धीरे धीरे बच्चा निकल चलती है बच्चा तो माँ तो मर गया मर गई बच्चा निकल ऐसा को देखा तो भरत महाराज जी ने सोचा महाराज ये तो बड़ा परीक्षा है भगवान का ये क्या भजन नहीं है एक जीवात्मा मर रहे हैं উনকে মর গা ই হরিন হ্যাঁ হরিনী তো মর গই তো ওসানা আমারা ফর্জ হা ও বচ্চা একদম যাকে পকড়কে লাই ল বড়া আদর কি সামালনে কালিয়ে সারে ব্যবস্থা হ্যাঁ কর দিয়ে উস্কা লি এই তো বচ্চা হ্যাঁ খা নই সকে দূর যাও উসা দূধ লাও মহারাজ মিলতা জঙ্গল মে কন देगा দে दूर से लाओ ই ব্যবস্থা पहल उसका বড়া थोड़ा देखना चाहिए ऐसा জঙ্গল মে কতনা সারে হোসো খা যায় পহা থা দেখা করতে করতে উ ভজন কাজ লগন হুট গিয়া এসা সারে বর্ণন হুহত টাইম লাগ যায় ফল ফুল দুর্বা সব উঠাকে লায়ে ঠাকুর का अर्चन में बैठे বেঠে ও बच्चा थोड़ा থাড়া हो गया ও পিছে আতনা সিং যো পতলা পতলা সিং হুয়া ছোটা ছোট জল কী বিন্দু কমা পিছে মে এসা করতে উঠো মেয়া সাথে খেলো ক্যা করা ইসে বোল রাশা করতে করতে উভী কবি ক্যা কে ও ফল ফুল হ্যাঁ পুজা में ফল छोटा -छोटा, करते -करते मुख लगा दिया হে क्या किया ও के मारे পিছা गया फल फूल को सिर्फ फिर फेंको फिर नया फल लाओ इतने में उसका सारे समय जो है बर्बादी में चलाया वो समझाई नहीं मेरा बंधन कैसे आ रहा है तो समझ में नहीं आया महाराज ऐसे बंधन हो गया कि इसके अलावा वो जी नहीं सकता जब स्त्री पुत्र परिवार सब कोई का स्वाद